अब आपने पूर्व का श्लोक में कहा प्रायः इंद्रिया बहिर्मुख होती है प्रायोधावित बहिर्मुखं हो आपने कहा इंद्रिया बहिर्मुख अगर बाहर की ओर दौड़ती रहती है सदा नहीं कहा प्राय दौड़ती है इसका मतलब कभी कभी अंदर भी कद सुन लेती हूं इंद्रिया अंदर के भी विषय को ग्रहण करती है केवल बाहर की विषय सदा नहीं ग्रहण करती है प्रायः इसका स्वभाव है बहिर्मुख होकर बाहर के विषयों को, कर को ग्रहण करना लेकिन कभी कभी अंदर के भी विषयों को ग्रहण करते है। अंदर में भी शब्द है रूप है शब्द है स्पर्श है रूप है रस है गंध है उन सब अंदर के भी चीज को ग्रहण कर लेते होता है कहते हा प्राय शब्द सूचित क्वित्म आंतर्विष्रहकम प्राय शब्द सूचित किया था कभी कभी ये जो कर्ण इंद्रिया को अग्रहण कर लेते हैं कदाचि पीहिते कर्णे श्रूयते शब्दातर प्राणवायो जाथराग्नौ जलपान भक्षणे अंतरा स्पर्श मिलने चातर तम उदारे रसगंधौ चक्षाणाम अंतर ग्रह इक्षाणाम आंतर ग्रह कदाचित पीते कर्ण कभी आप दो ना उंगलियों से जो कान को बंद करो आंके बाद बंद करेंगे अंदर की धड़कन की भी आवाज और सूच धड़कन की भी आवाज आंतर शब्द श्रूयते शुरू में धड़कन की आवाज बाद में अंदर में जो हो रहे हैं बहुत सारे आवाज सुनाई देता है और योजन का वर्णन है अलग अलग चक्रों में अलग अलग तरह की आवाज सुनाई देती है अनाथा चक्र में पहुंचे हुए तो विना की आवाज और सुनाई देती है दिव्य नाद सुनाई देती है ऐसे वर्णन ऐसे आंतर शब्द का श्रवण कर रहे हैं आप प्राणवाय और प्राणवाय जाठ प्राण वायु का भी आवाज आप सुनते हो की गर्मी का आवाज़ भी अंदर जो हो रहा है उसकी भी सुनाई का सुन सकते हैं आप अंदर जो आग दगदगा रहा है स्पर्श जल पाने जल को पियोगे अंदर से ठंडा ठंडा जल उतर रहा हो गरम गरम कोई जी उतर रहा हो उसकी ठंडक गर्म स्पर्श का भी आप अनुभव कर सकते हो जिंदे अंतरा स्पर्श और रूप में आंख बंद कर लो अंदर में अंधकार भी दिखाई देता है अंदर में अंधकार दिखाई देता और अंदर में कभी कभी अभ्यास करते ध्यान अभ्यास करने से प्रकाश दिखाई देता है रूपी तो देख रहे हो वहां उदकार और डकार कर तो क्या होता है रस गम दोनों की अनुभूति हो जाती है खट्टी डकार कभी कड़वी डकार कभी मीठी डकार कभी जैसे खाए उसके सुगंध कभी दुर्गंध कार में आते हैं रस और गंध, दोनों होता है इस प्रकार से इंद्रिया आंतरिक आंतर विषम को भी ग्रहण कर लेते हैं कदचित दो श्लोकों के तरफ बताने जा रहे हैं कदाचित कर्ण से पिधानी करते सदी कभी कभी आप यदि कान को बंद करके सुनते हो तो प्राणवायु जाठ लाग्नोच्च आंतर शब्द श्रूयते प्राण वायु प्राण वायु प्राण को मिश्रण कर सकते हो भीतर अन्य वायु को भी आवास सुन सकते हो जाठ राग्नि सुन सकते हो जलपान आंतर स्पर्शा अभिव्यक्ता भवंती जलपान करने पर अन्न भक्षण करने पर आंतरिक स्पर्श की भी अभिव्यक्ति हो जाती है नेत्र निम और बंद किए जाने पर आंतरम तम उपलब्ध है अंदर विविधन अंधकार भी दिखाई है तब कोई कह सकता है प्रकाश के अभा। अभाव का नाम अंधकार है ना प्रकाश के अभाव का नाम तो अंधकार सिद्धांत कहते ऐसा नहीं है वेदांत सिद्धांत सिद्धांत बिंदु ग्रंथ है सिद्धांत बिंदु ग्रंथ लेखा है अविघातव अंधकार अंधकारों की अविघातव अंधकारोपी भाव रूप एवं आवरणात्मा चाक्षु ज्ञान विरोधी आलोक नाश्य आलोक भावनी, नहीं आलोक नाश्य इतना लक्षण बनाया भाव रूप है वो आवरणात्मक है वो ज्ञान का विरोधी है चाक्षुष चक्षुष ज्ञान होने में ही देता अंधकार और आलोक का नाशक है अंधकार ऐसा विलक्षण अंधकार को आप अंदर अनुभव करते हैं अंधकार काला रंग होता है इत्यादि व्यवहार भी होती है ज्ञानेंद्रिय व्यापार अभिधाय कर्मेन्द्रिय असत्ववादीन प्रति तद्भावना सद्भाव समर्थनाय लिंग भूतापारा आह ज्ञानेन्द्रियों का कैसा हुआ कैसे उत्पन्न हुए हैं और उनका व्यापार क्या है कितने हैं कहाँ रहते हैं क्या वो देखते हैं बाहर क्या वो देखते हैं भीतर ग्रहण करते हैं बाहर और भीतर वर्णन हो गया और आप कुछ लोग कह रहे हैं कर्म इंद्रिया होते ही नहीं उनको हमें साबित करना पड़ेगा नहीं भाई कर्म इंद्रिया होते हैं कैसे साबित करोगे उन इंद्रियों से होने वाला व्यापार के द्वारा अगर कर्मेंद्रिय असत्यवादी प्रति कर्मेंद्रिय नहीं है ऐसे बोलने वालों के प्रति सद्भाव समर्थन आया उन तो कर्मेंद्रिया हैं इस बात का समर्थन करने के लिए तो लिंग उस कर्मेंद्रियों का पहचान कराने वाले जो व्यापारे है तदव्यापार नाह उनसे होने वाले क्रियाकलाप को वर्णन करने जा रहे पंचोद्यादान गसर्गानंद का क्रिया कृषि वाणिज्य सेवा दिया पंच संतर्भवंती पंच प्रतिज्ञा कर दिया पहले कारमेंद्रिया पांच क्यों क्या क्या क्रिया आप देख रहे हैं उक्ति आप बोलते हो आदान ग्रहण करते हो गमन चलते हो विसर्ग विसर्जन करते हो आनंद को भोगते हो ये पांच प्रकार की क्रिया देखते हैं आप बोलना उक्ति है ग्रहण पकड़ना हाथ से बोलना वाणी से पकड़ना हाथ से चलना पैर से विसर्जन मूत्र और मौर पायु से पायु से विसर्जन और मूत्र से जो आपका जन्मेन्द्रिय कहते हैं आनंद पांच चीजें ये पंच कर्मेंद्रिया है वाणी पानी, पाद पायु उपस्था वाक पाणी पाद पायु उपस्था वा कृषि वाणिज्य सेवाध्या और कहो और भी तो सैकड़ों क्रियाए हैं ऐसे धातु पाठ सारे धातु धातुपाठ करना पड़ेगा को क्रियाओं को बताने और अतुपाच की क्रिया गिनारे हो तो सारी क्रियाएं वो पांचवी अंतरवा हो जाएगा कृषि वाणिज्य सेवाध्या पंच संत भवन ही इन्हें पांच मंत्र हो जाएगा उनको अलग से गिनने की जरूरत नहीं है और उन क्रियाओं के लिए अलग कर्मेंद्रीय मानने की भी जरूरत नहीं है उक्ति आदान गसर्गश्च आनंद ऐसे द्वन समास्कर द्वंद्व समाज उदान गमन विसर्ग आनंद पंच क्रिया प्रसिद्धा इतिशेष ये पांच क्रियाए प्रसिद्ध इस दुनिया में से उठाया था हाँ। अस्तित्व नहीं है कहने वालों के लिए हम अस्तित्व दिखाना चाह रहे ज्ञान थोड़ी है बोलना बोलना ज्ञानेन्द्र किस ज्ञान से करोगे आप? सुनना श्रोत इंद्र का काम है बोलना तो वाणी का काम है इसलिए बारह भ्रांतिश्रे होते ना रश्मि इंद्र जीवा दो इंद्रिया है ये जो चमड़ा है इसे दो इंद्रिया बैठे हो। बाकी सब गोलकों में एक एक इंद्रिया इस गोलक में वाक इंद्र भी है रस भी है। बाकी एक गोलक है एक वो सुनता है और कोई क्रिया का काम करना है ये केवल देखता है क्रिया का काम करता है चमड़ा केवल स्पष्ट करके जान पाता है पांचों ज्ञान इंद्रिया ऐसी है हैं विश्व में ज्ञान मात्र कर पाते हैं क्रियाओं के लिए क्या आपका वाणी बोलना जुहा के अंदर है वो पकड़ना हाथ का काम है हाथ से ज्ञान इंद्र से कोई ज्ञान नहीं होता पकड़ने का काम करता है चलना पैर काम करता है कोई तो ज्ञान इंद्री काम ही निकलना शौच करना पाई का काम कोई ज्ञान इंद्र का काम नहीं शौच करना हम मन को लगाना पड़ता है शौच करने के लिए नहीं सारी इंद्रियों को तो मन के बिना तो चलता नहीं बात अलग से अंत करण की प्रेरणा से ही सारी इंद्रिया प्रवृत्त हो रही है ना इसलिए बाईकर बाई पंच ज्ञान इंद्रिया अलग है बाई पंच कर्म इंद्रिया अलग है अरे कृषि आदि सैकड़ों क्रियाएं धातुपाठ में देखो व्याकरण में कितनी क्रियाओं का नाम गिनती किया है दो हजार धातु इसे गणना करनी पड़ी और फिर भी कई धातु नर्थ जितना उतनी अर्थ, अर्थ। के धातु से भी हो सकते हैं कई अर्थ ऐसे गिनाए नहीं गए इन लेकिन धातुओं से उसको भी ग्रहण करना पड़ता है इसे हजारों क्रियाएं कोई अंत तो है नहीं क्रियाओं की गणना करने में तभी इतने सारी क्रियाएं वास्तव में इन पांचवी अंतर् हो जाएगा प्रथम पंचा इतुक्तम विद्या संज्ञा कृषि क्रिया जनका इंद्रिया वे क्रिया के जनक इंद्रिया कौन है स्वास्थ्य पंचकम वाक्य उपस्थ अक्षर इन इंद्रियों के द्वारा तत्क्रिया जनि पूर्व पांच क्रियाएं उत्पन्न होती हैं अरे कहाँ रहते इंद्रिया मुखादि गोल के मुखादि में ये इंद्रिया होते हैं गोलक हो में पाणी रूप्रिय गोलक में पादूपाइंद्रिय गोलक में पायु रूप्रिय गुदा में और उत्पत्ति शेषा अक्ति कर्णपूरिक अनुमान करना चाहिए क्ति मन जो बोलना ये क्या है ये ये कोई न कोई कर्ण से होता है क्यों क्रिया होने से या, या क्रिया सा सा कर्णवती जो जो क्रिया होगी वह निश्चित बिना किसी न किसी कर्ण से होती है इत्यादि कार्यलिंग गम अनुमान दृष्टव्य दृष्टान क्या लेना छिदी क्रियावत छेदन क्रिया, क्रिया वास कोई न कोई कुठारा वास्य साधनों से होता है ना कैसे लकड़ी काटना है कैसे काटो, काटो नहीं कटेगा ना चाहिए चाहिए चाहिए कुलाड़ी चाहिए, यारी कुछ तस्य कर्मेंद्र कर्मेंद्र पंचस्थान शब्द चये कुला कर्मेदा आदिशब गुद शिष्ट छिद्रे गुदेन्द्र छिद्र चित्र कड़ेगा इधर उक्त दशेंद्रिय प्रेरकत्व मनसा च स्थानी आप उक्त जो दसो इंद्रिया हैं इनका प्रेरक कौन है मन प्रेरक पहले भी मन से शुरू किया था वापस हुई मन में न रहे हैं और मन का कृत्य और मन का स्थान दोनों को वर्णन करने जा रहे हैं मनोदशेंद्रियाक्ष तच्चांतकर्ण बाह्यु अस्वातंत्र इंद्रिय मनो दशेंद्रियाक्षम मन इन दसो इंद्रियों का मालिक बना हुआ अध्यक्ष पर्यतक हृदय कमल रूपी गोलक में स्थित हृदय कमल रूपी गोलक में मन बैठा हुआ रहता है तच्चांतकर्ण कुछ को अंत करण कहते बाह्य कर्णी कहते हैं क्यों बाह्य विषयों में उसी प्रवृत्ति में कोई स्वातंत्रता नहीं है और स्वातंत्र्य बाह्य कैसे आपने जाना अस्वतंत्र का मन अपनी मर्जी से सीधे बाह्य विषयों में पहुंच नहीं सकता इन इंद्रियों की सहायता से ही यह मन विषयों तक पहुंचता है इसलिए इस मन का नाम अंतकरण हो गया और इंद्रियों का नाम बाह्यकरण हो गया उन बाह्यकरणों में दो हिस्सा कर दिया बाहिक बाहिक कर्म इंद्रिया वृत्ति है ना वृत्क हृदय से तो वृत्तिया निकलेगा और कहा से निकलेगा वृत्तिया कहा से निकलेगा हृदय रूपी टंकी से निकलती कोई ना कोई केंद्र होगा ना जहां से वृत्ति निकलेगा केंद्र इसे ब्रह्म, ब्रह्म करके वर्णन किया निकटतम दिया निकटता अहंकार से चारों होता और वहीं से वृत्तियां और आप कहते ब्रेन यहां है वो ब्रेन में माइंड नाम का को कोई चीज बैठा हुआ है।, है? ये है ना वो तो भौतिक कथ है हमारे यहां ऐसे कोई भौतिक वस्तु मन नाम का चीज नहीं सतुगुण का कार्य अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सत्गुण का साधारण कार्य भूतों का कार्य है।, है तो भौतिक भौतिक कोने पर भी वो ऐसा कोई स्थूल भूत नहीं अपंचीकृत पंचमूत का कर रहे हैं ना स्थूल तोड़ेगी या मांस पिंडे कोई टुकड़ा पड़ा हुआ तो है माइंड करके गोलखमित मान गए माइंड को माइंड को मान रहा हूं स्थूल भूतपिण नहीं मान रहा ना उसको वह पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य सूक्ष्म है और वृत्ति सत्व सात्विक वृत्ति का, का प्रवाह है वो, वो सत्य वृत्ति भी संकल्पात्मक वृत्ति का प्रवाह है निश्चित वृत्ति प्रवाह बुद्धि नाम रख दिया अहमाकार प्रभाव अहंकार कह दिया इन सबको प्रकाशन करने वाले प्रकाशात्व का प्रवाह ग चित्रक दिया है तो वृत्ति निकलती कहां से कोई तो सेंटर होगा टंकी होगी जहां से निकल रही हो ऐसा पानी वृत्तियां टंकी से पानी सब जाएगा से। पानी से पानी से बोलना पड़ेगा टंकी से प्रभावित हो रहा है चारों तरफ ऐसा टंकी लोग कहीं ना कहीं माननी पड़ी वो टंकी कौन सा है तो हृदय में ही सब जाके सोते हैं हृदय में ही से वो निकलते हैं फिर आप कहेंगे वैज्ञानिक लोग कैसे यहां खाते खोपड़ा में उनने क्यों नहीं बोला वो हृदय में कहते उन्होंने क्या देखा है सारी को देखते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण की प्राधानता है ना उनके यहाँ सूक्ष्म चीजों की तक तो पहुंच नहीं पाते वो जो किसी भी उपकरणों से ग्रीक नहीं ऐसे सूक्ष्म तत्व का स्थान कौन सा है ये तो वो निर्णय नहीं कर सकते लेकिन ये जो वृत्ति है उसकी अभिव्यक्ति कहां हो रही है मस्तिष्क रहता यहां है यहां रहकर जो वृत्ति प्रवाह होता है प्रवाह तो उसका अभिव्यक्ति कहां होती है उस स्थान को उन्होंने पकड़ लिया और अभिव्यक्ति स्थान को उन्होंने कह दिया मेरे कोर्जन स्थान ऐसा नहीं है? क्त होता है वही उसका स्थान होना जरूरी नहीं उसका स्रोत कहीं और लोग कहते हैं शिव जी की जता से निकली शिव जी कहां बैठे चला पर्वत पे तो वहां से कहा पानी निकला और कहा से इधर घुस गया और इधर से पहाड़ से बाहर आ गया कोई दिख रहा कुछ आप अभिव्यक्ति के आधार पर क्या कहेंगे? स्थूल अभिव्यक्ति को आपने देखा और कहा गंगोत्र गोमुख में गंगा जी अभिव्यक्त हो रही है ये स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है वास्तविक अभिव्यक्त स्थान यह नहीं है वास्तविक अभिव्यक्त स्थान क्या है ये? साक्षात कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान का पसीना है वो पसीना ही कट्टा हुआ शरीर की नीचे आ रहा था ढेर से गिर रहा था तो कमंडल में ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया विष्णु का पसीना स्वरूप गंगा और वो पसीना गई ब्रह्मा जी में और ब्रह्मा जी ने उसको छोड़ा और तीनों लोग होते हुए सरलोक होता हुआ आया यहाँ और यहाँ होते समाहित ये उसकी कथा है उस कथा के मुताबिक इसका मूल स्त्रोत कहा है अत्यंत सूक्ष्म महाविष्णु है वहां से ब्रह्मा के कमंड्रह्मा के कमंड शिवजी के जटा शिवजी ने जटा से यहाँ आया लंबी प्रक्रिया है और आपका गौमुख से प्रकट हो गया भगवान से सत्य आप जो देख रहे हो गौमुख से निकलता जो निकलता हुआ ये सत्य है या शास्त्र जो कह रहे हो विष्णु भगवान से निकले वो सत्य क्या मानेंगे आप शास्त्र मानेंगे ना तो उसी प्रकार यहां पर वैज्ञानिक लोग जो है स्थूल अभिव्यक्ति को देखकर बोल रहे हैं उसकी अभिव्यक्त हो रहा है मन की जो सारी प्रक्रिया हो रही खत्म हो गया तो क्या लखवा हो गया यहाँ के एक हिस्सा में निश्चित हो गया तो संबंधी है वो हो रहा माइंड यहाँ से कंट्रोल कर रहा था माइंड का वो हिस्सा खत्म हो गया तो वो हिस्सा कंट्रोल खत्म हो गया तो तो माइंड की जो मन की या बुद्धि की जो अहंकार जो अभिव्यक्ति व्यक्ति स्थान ये था उसको लेकर उनके के पूर्व में उसका मूल स्रोत सूक्ष्म बता सकता है ये वैज्ञानिक भी बता और शास्त्र बताता है वो हृदय में है हृदय से ही वो निकलती है हृदय से निकली वो वृत्तियां ऊपर की ओर आई मस्तिष्क में वास सेक्त हुई अभिव्यक्त तो और विभिन्न केंद्र में मास के जो पिंड है विभिन्न केंद्र में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां पहुंची तथ द्वारा विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रचलित हुई और वे शक्तियां विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपादन करने लगी शरीर के अंदर यह प्रक्रिया आप ले रहे हैं स्थूल स्थान से यह भी वास्तव सूक्ष्म है कुछ हद तक अति सूक्ष्म नहीं है यह भी इतना आसान से आप ऑपरेशन करके मन को नहीं पकड़ सकते देख नहीं सकते आप इसको भी आप देख सकते हैं उसके लिए भी विशेष उपकरण चाहिए विशेष उपकरणों के समझ पाते आजकल सिटी स्कैन बोलते हैं, है ना मस्तिष्क का का। और पहले एक्सरे थे एक्सरे तो मस्ति में क्या दिखता नहीं था अब सिटी स्कैन रंगीन हो गया हर मस्तिष्क एकदम नाड़ी के रंग दिखा दे, पीला नीला काला हरा सब रंग के नाड़ी ऐसा बोलेंगे रंग सहित फोटो खींचते ऐसे उपकरण बन गए अभी वो जो खींच रहे हैं मांस मांसपेशियां तो खींच रहे हैं उसमें खून कहा रुका वो दिख रहा है उनको केवल मन रुक गया है मन कहा बैठा हुआ है मन क्या कर रहा है ये नहीं दिखता उनको भी। मन की प्रेरणा से जो रक्त प्रवाह है उन नलिकाओं में वो कहाँ रुक गया कहा क्या हो रहा है, कहा कट गया फट गया सुट गया क्या हो गया या सूजन हो गया या वो कुछ और चीज बन गया वो सब चीजें देख सकते हैं फूल yes. मारे डॉक्टर साहब ने वही पूछा हमारे उन्होंने कराया था कि अल्ट्रासाउंड बोलते अल्ट्रासाउंड वैसे रिपोर्ट है एवरीथिंग नॉर्मल सब चीज नॉर्मल किडनी नॉर्मल नॉर्मल हर चीज नॉर्मल मैंने कहा डॉक्टर हर चीज नॉर्मल डायबिटिस क्या कहा खाते थे तो पछता लीवर भी नॉर्मल है पछतात क्यों तब उन्होंने कहा स्वामी जी आप जो वेदांत जैसे सुनाते ना वही सच है हमारे जितने उपकरण है ना ये उसके साइज को पकड़ता है इसका फंक्शन को नहीं पकड़ता स्ट्रक्चर को क्या बोलते स्ट्रक्चर को पकड़ता है वो एक आप है इतना आदमी लंबा चौड़ा है तो उसकी इतनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए फंक्शन का अनुमान कर पाएंगे न गड़ ना, ना कोई जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक ठाक है फंक्शन की गड़बड़ है आप ही देखना चाहेंगे एक बार क्या वो मकान में आग लग गया मकान में आग रब जाओ अंदर में धीरे से पर्दे के टंगे दिख रहे हैं तो राख दबदक छूते ही हो कुछ सारा राख है दिख रहे हो पर्दा जिख जब तक हवा की झोंक नहीं लगी वो गिरा ही नहीं ऐसे जैसे पढ़ते होते घर चीज और एक बार कुंभ मेला देखा टेंट में आग लग गई नोटों की नई बंडल थी नई गड्डी बांटते ना अच्छे ना भंडारों में वहां कुंभ मेला गड्ढिया ट्रंक में आग लगी और ट्रंक में भी अंदर आग लग गया वो जल गया है और ट्रंक को बढ़ाओ बैंक वालों को बुलाया गया आर वालों को भाई वो निकाला नंबर नोट करना पड़ता ना कितने नंबर कितने नंबर चला है नोट करेगा वो उन्होंने देखा धीरे से निकाला नो नोट वैसे वैसे दिख रहा बिल्कुल नंबर नंबर सब दिख रहा है साफ उनका हिलाना नहीं आप, बहुत है निकाला हो, खोला और सारे नोट दिया, जो ऊपर के गाला धीरे से ऊपर की गड्डियों ने निकाली और दिखाई जैसे कि आसार राख स्ट्रक्चर तो वैसे ही था नोट का फंक्शन कर सकता है वो जल चुका है इसी तरह से हमारा देखने में चीज वैसा ही है स्ट्रक्चर है जैसे जला हुआ रोटी जैसा है स्ट्रक्चर तो जला हुआ है लेकिन क्या फायदा उसमें कोई प्राण शक्ति है उसमें जला हुआ रोटी में देखने में तो रोटी है ना जला हुआ है रोटी है काला सा है लेकिन जो फंक्शन है जो प्राण शक्ति होना आपके खाने पर ताकत देना वो तो देखा नहीं वो जला हुआ रोटी है। उसी पर अंदर में स्ट्रक्चर है वो तो कड़क हो तो जाना बंद हो गया गड़बड़ हो गया कार्ड गड़बड़ आ गए हैं वो हार्ड हो गया और जो पुंग पुंग हो गया जो रस निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा कुछ तो मानस मांस आसपास में आ गए स्ट्रक्चर तो वैसे ही है जो जितना उसे फटफड़ाट होकर रस निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रहा तो उन्होंने यही कहा स्ट्रक्चर मात्र का रिपोर्ट में था हमारे सारे उपकरणों में कोई ऐसा उपकरण नहीं जो ये बता दे कि आपकी किडनी कितनी फंक्शन कर रही कितना परसेंटेज कर रहा है इतने हमने अनुमान से करना पड़ेगा आपने कर देखा ब्लड शुगर इतना है हम अनुस करते किडनी तो तो इतना तो फेल हो रखा अनुमान करते अनुमान करते नंबर जमाने में कंप्यूटर वो भी अनुमानी कर उसे आपने एडजस्ट कर रखे है ना पहले से कंप्यूटर में फीड कर रखते हैं एक आम आदमी की रोशनी का पॉइंट इतना दूरी होना चाहिए अब आपने आंख में डाला तो अंदर से रोशनी गई वो जो कंप्यूटर से रोशनी को देख रही है उतनी दूर जाएगी आएगी आप पकड़ नहीं रही ना कहा तक है वो वो दूरी क्या गणना करता है बताए इतना आपका नंबर होगा वो अनुमान है सारे चीजें अनुमान से चलते हैं फंक्शन के बारे में तो आज भी विज्ञान केवल अनुमान ही करता है इसलिए इनका कहना है यहाँ पर भी हम लोगों का कहना है ये जो वैज्ञानिक मन या है मन वाह है वो स्थानाव्यक्ति को लेकर के है वास्तविक स्थान जो उसका गोलक जो है वो हृदय जिसने कहा कहना ब्रह्म का प्रवेश का हुआ सबसे पहले हृदय हाड़ यहां से आया लेकिन सबसे पहले वो एक विधायक ऐत्रोपनिषदा था ना दो रास्ते थे उसके पास आने जाने के लिए या तो पैर के यहां से आना था उसने अंदर या ऊपर तो से का था उसे पैर से आने ठीक नहीं तो निकृष्ट वस्तु है सकल में निकृष्ट है गंदा होता है जुठा पुटा पर पैर पड़ जाए सब कुछ हो जाए जूता करना पड़ता अपवित्र यहां से आना ठीक नहीं सोच और बाकी शिवराम का जैसे जीवन का जाने का रास्ता है परमात्मा का आने जाने का रास्ता नहीं अपने लिए कौन सा रास्ता बचे भगवान के लिए ब्रह्म के लिए यानी तो यहां से फाट जंगे यहां से जीव बहुत कोई कोई योगी तो निकलता है ना यहाँ से बाकी सब दर दर से फाट फोड़ कर निकल जाते कोई ना कोई गोलक फटता है तो अधिकतर मुँह फटता है और मुंह से निकल जाते है। कोई आंग फुल जाते आंग से निकल जाता है कोई कान से निकल जाता है खड़ी रह कान कान से निकल जाता किसी भी चित्र से निकलते हैं जीवन के अनेकों चित्र से निकलने इस यहां से अंदर आया आकर हृदय में हुआ हृदय में ही उपाध्याय छिन्न होकर जीव भाव को प्राप्त करता है हृदय उपाधि अंत करण वही अश्स्थान है इसे पर भी हृदय पद्म गोल के अंत करणाम इत्यादि तस् अंतर इंद्रियत्म सनिमितहा उसको अंतर इंद्रिय क्यों कहा गया क्योंकि उसके निमित्त यही है कि उसका जो कारण है वह स्वतंत्रतापूर्वक विनाइंद्रियों की सहायता का स्वतंत्रतापूर्वक बायु विषय में वो प्रवृत्त नहीं हो सकता भले उसकी प्रेरणा से बाह इंद्रिय काम कर रही है उसकी प्रेरणा को ले करके बाह इंद्रिया खुलकर विषय में जाके तभी वो विषय तक जा सकता है कई बार ऐसे मन की प्रेरणा को मानेंगे नहीं बाई तो क्या करो ऐसे आप बच्चे बच्चे जगा रहे जगा रहे आप ही कई बार हो जाते इतना भंडारा खा लिए हैं आप चाहते तो है पाठ सुनो सुनो लेकिन खाया हुआ अंदर माल जो क्या करता है बारम्बार मन क्या करे पाठ सुनो नहीं जाए नहीं, नहीं सुनूंगा नहीं सो जाता तो क्या करे? मन तो प्रेरणा जरा सुनो सुनो बैठा है बेचारा सुनने के लिए अभी इंद्रिया मानते नहीं कहते नहीं, नहीं मानेंगे तुमने खिलाया कि भंडारा हम तो सुनेंगे तो बिना इंद्रियों के पक्का गले मन की प्रेरणा से लेकिन मन की प्रेरणा को सदा मानेगा और सदा चलेगी कोई भरोसा नहीं है ऐसा कर्माधीन होकर इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है दश इंद्रिया अध्यक्ष वह दस इंद्रियों का अध्यक्ष है आपने जो का मालिक है प्रेरक है प्रेरक है ये जो कहा था उसी को विस्तार पूर्ण समझाना चाहते हैं अक्षे स्वर्थ अर्पित गुण दोष विचारक सत्तम तमशा गुणाविक्रियते ही ते ही क्यों इसको प्रेरक है विचारक है आपमाध्यक्ष पाते हो कारण यह है इंद्रिया विषयों से संबंध मात्र कर लेती है और इंद्रियों में इंद्रियों के द्वारा संबद्ध विषयों में गुण या दोष देखना या मन का काम मन देखता है और मन आपके अपने पूर्व जन्मों के और पूर्व अभ्यास ये संस्कार वासना के आधार पर उन विषयों में क्या करते हैं आप गुण या दोष देखते बहुत सारे कट्टर ब्राह्मण और भारतीय लोगों में विदेशी मैंने कुत्ता कुत्ती जैसी घटिया भाव है बड़ा हुआ है कूट कूट के भरा पड़ा नहीं कहां से आ गया ये विदेशी का मतलब जानवर से भी घटिया और अपने आप का हम भगवान से भी श्रेष्ठ हो गए देवता से भी श्रेष्ठ और सच्चाई में जाके देखो तो पता चलता है यहां से लाख पड़े ईमानदारी कोई ठगाई नहीं कोई बेईमानी नहीं कोई गद्दारी नहीं कुछ नहीं और यहाँ सात्विक भी रहने वाले बहुत ही और देखो हर हर पल में हर कदम पे चल गई लौकिक दृष्टि कौन से तो व्यावहारिक दृष्टि कौन से तो आपसे हजार गुणा अच्छे दो बात में गड़बड़ गड़बड़ा तो अस्सी गुणा तो है तो गड़बड़ है बीस पैसा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं और उनका अस्सी बयासी पर दबे प्रसिद्ध ठीक ठाक चल रहा है ये फर्क है समझना चाहिए सुधारना चाहिए तीसरे कहते जब मन है ये गुण तो उसको देख ब्राह्मण सभा में बोलते थे बोला तो भाई आप लोग अपने आप हम ब्राह्मण है गुरु है हमारा उच्च पद है सोचने से नहीं होता अब कर्म क्या कह रहा है आपका गुण क्या कह रहा है जैसे मैं दृष्टा जैसे मान लो कोई बालक चौथी कक्षा में फर्स्ट रैंक में पास हो गया पांचवी से आगे फेल ही होते हुए तो क्या होगा फर्स्ट रैंक होल्डर था फर्स्ट रैंक होल्डर था तो बोलना पड़ेगा और तो? अब क्या तो तुम फेई दसवीं फेई अब वर्तमान तो देखो तुम रैंक होल्डर है कि फेल है उस समय ले लिया और रैंक का क्या फायदा इस समय में फेल हो ही क्या तो उसी प्रकार से किसी जमाने में तुम्हारे ब्राह्मण तो थी तुम्हारे गुरुपद की लायक तो था और भी तुम वही रट रट रहे हो अब तो तू तो फैल है, गुरु नहीं है। ये बात नहीं देते। या तो मेंटेन करो जिसके लिए आपको गुरुपद दिया गया था ब्राह्मण को तो समाज को गुरु कहा गया था वो गुण आपके अंदर लाइए वह तपस्त की अपने अंदर लाइए वो नहीं है तो कहने से होता नहीं कि है क्या ब्राह्मण तद्वत यहां पर भी कहते हैं वो जो गुण दोष है इंद्रिय अक्षेश अर्थार्पितेश तत्व मान जो मान है, तेसे तेसे है गुण दोष विचार करो यही गुण और दोष का विचार और गुण का कैसे भी सत्व है सत्त रजत तमस्त गुणा विक्रियते तई सत रज और तम ये गुण तय उन इंद्रियों के माध्यम से यह विकार को प्राप्त होता है जाता है मन भी त्रिगुणात्मक है सब तो लेकिन वो भी क्या होता है विश्वंश संबद्ध होकर रज गुण प्रधान हो जाता है तम गुण प्रधान होता है उसके अप्री सत्वंश डब जाता है तब तो कहते हैं कि भाई अक्षेश इंद्रियु अक्षेश मने इंद्रियो अर्थार्थ जो विशेष स्थापितेशु विषय में स्थापित हो जाते हैं तब जब तब एतन मनो एक मन गुण दोष गुण और दोष का विचार हो जाता है इधम असमीचीन इत्यादि विचारकारी आदि यह ठीक ठाक है यह गड़बड़ है ऐसे विचार में लगता है अयम भाव आत्म प्रमात सर्वज्ञान साधारण्या नाम ज्ञान चक्षुरादीना रूपयन मेण चरदार तदुणदोष विचार से उपलभ्यम से तु विचार करेंगे